पुनः भगवती स्तुति काति हैं हरे है। हे अम्मा अतः यक्षद्रि हे रूर्णाम प्रदा वैसंदा सत्या भिखजा श्रीनास्वा सीसुमाती भी सदधेनो सरस्वती भी सुभ इन्द्राय भिखजम पयह सौमह परिष्ट्रता गृहेतम माधव व्यंत्याज्यसियाहोतरयज अर्थात होते ने देव वैद्य अश्विनी कुमार और सरस्वती देवी के लिए कुस का आसन बिछाया इंद्रदेव बछड़े वाले गाय और बच्चे वाले अश्व की चिकित्साक हैं इंद्रदेव के लिए इस यज्ञ में मधुर घी दूध आदि प्राप्त होते हैं वह इसको ग्रहण करें यजमान सबके कल्याण के लिए यज्ञ करने की कृपा करें होता ने दिशाओं के द्वारा अथवा होता ने दिशाओं के द्वार के लिए यज्ञ किया विद्वान यजमान ने अश्विनी कुमारों देव इंद्र तथा देवी सरस्वती के लिए यजन किया स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक देवताओं के लिए औषधि हुए बबानी गौव ही उन्होंने सभी देवताओं के लिए दिव्य तेज प्रदान किया दिव्य बल प्रदाान किया यज्य में देवताओं के लिए मदुर भी दूद आध चूता है। देवगन उन्हें ग्रहण करने की किृपा करें यजमान सब कल्याण हे तो करने की किृपा करें। होता ने दिनरात के लिए यज्य किया होता ने अ कुमार और सर्स्वति देवी के लिए यज्य किया इस यज्य से दिनरात में स्थित। प्रकाश ने मन एवं श्रेयस के साथ मान औषधि तथा सेन पत्रक ने चमको इंद्रदेव में स्थापित किया इंद्रदेव के लिए मधुर घी दुग्ध प्राप्त होता है देवगणों से ग्रहण करने की कृपा करें यजमान सब के कल्याण के लिए यज्ञ करने की कृपा करें दिव्य होताने देवताओं के वैद्य सुने कुमारों तथा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया सरस्वती देवी योग्य वैद्य हैं दिन रात काम में लगी रहती हैं सरस्वती देवी ने सीमा शक्ति और बल को दुहा उस यज्ञ में देव के लिए मधुर घी और दुग्ध प्राप्त होता है देव गणों से ग्रहण करने की कृपा करें यजमान सबके कल्याण के लिए यज्ञ करने की कृपा करें होता ने भारती देवी वाणी देवी और सरस्वती देवी के लिए यज्ञ किया होता ने इंद्रदेव तथा अश्विनी कुमारों के लिए यज्ञ किया होता ने तीनों गुणों को धारण करने वाले मंत्रों से यज्ञ किया सरस्वती देवी ज्योतिमय स्वरूप वाली हैं सरस्वती देवी ने इंद्रदेव के लिए बल को दुहा यज्ञ में इंद्रदेव के लिए मधुर घी दुग्ध प्राप्त होते हैं इंद्रदेव उन्हें ग्रहण करने की कृपा करें यजमान सबके कल्याण के लिए यज्ञ करने की कृपा करें होता ने तुष्टा देव के लिए यज्ञ किया तुष्टा देव अच्छे वीर्य वाले हैं बलवान हैं प्रहोपकारी हैं होताने देव वैद्य सुने देवों के लिए यज्ञ किया होताने सरस्वती देवी के लिए यज्ञ किया होता ने चिकित्सा और इन सब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया होता ने ब्रक रस और मान की औषधिक से रस से यज्ञ को वैभव पूर्ण किया ओज गति बल तथा यश इंद्रदेव में स्थापित किया इस यज्ञ में घी दूध देव गण के लिए प्राप्त होते हैं यजमान सबके कल्याण के लिए यज्ञ करने की कृपा करें होता ने इंद्रदेव अश्वनी देव और देवी सरस्वती के लिए यज्ञ किया ये देव वनस्पतिको शुद्ध करने वाले हैं सैकड़ों यज्ञ करने वाले हैं धीम हैं राजा हैं शेर के समान गर्जना करने वाले हैं उपयुक्त क्रोध करने वाले हैं होताने संस्कार युक्त अन्न से इन देवों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया सरस्वती ने इंद्रदेव में क्रोध और बल को दुहा इस यज्ञ में देवों के लिए मधुर घी दुग्ध प्राप्त होता है देव गणों से ग्रहण करें होता सबका कल्याण करने की कृपा करें होताने अग्नि के लिए यज्ञ किया अग्नि के लिए स्वाहा स्तोत्रों के लिए स्वाहा मद के लिए अलग से स्वाहा अश्विनी कुमारों के लिए स्वाहा छाग के लिए स्वाहा देवी सरस्वती के लिए स्वाहा मेज के लिए स्वाहा इंद्र सिंह के समान शक्तिशाली हैं इंद्रदेव के लिए स्वाहा ऋषभ के लिए स्वाहा सविता देव संरक्षक हैं उनके लिए स्वाहा वैद्य ब्राह्मणों वालेदाई हैं उनके लिए स्वाहा वनस्पति को प्रिय अन्न के लिए स्वाहा देव वैद्य को प्रिय अन्न से स्वाहा देव गणों के लिए मधुर्घी दुग्ध प्राप्त होते हैं देव गणों ने स्वीकार करने की कृपा करें यजमान गण सबके लिए यज्ञ करने की कृपा करें होता ने अश्विनी कुमारों के लिए छाग के वेद से यज्ञ किया।, की किया आप भी ऐसे ही हवि से यज्ञ करने की कृपा कीजिए होता ने सरस्वती देवी के लिए मेस के मेद से यज्ञ किया आप भी ऐसे ही हवि से यज्ञ करने की कृपा करें होता इंद्र की प्रसन्नता हेतु ऋषव की वसा को स्थापित करते हैं होता सबके कल्याण हित ऐसा यज्ञ करें होता ने अश्विनी कुमारों के लिए सुंदर छागों से यज्ञ भजन किया होता ने वैभवशाली इंद्र देव के लिए ऋषवों से भजन किया होता ने सरस्वती देवी के लिए इन औषधियों से भजन किया यजमान देवों के लिए धान कील परिष्कृत रसीला मधुर चवाने वाला सोम आदि भेंट करते हैं दोनों अश्विनी कुमार वैभववान वृत्र नाशक इंद्रदेव सरस्वती देवी इन मधुर सोम रस को पी मदमस्त हूं हे होता आप भी ऐसा ही कीजिए होता ने अश्विनी कुमारों के लिए छाग के बीच के भाग से यज्ञ किया द्वेषियों से पहले जिन्हें द्व पौरोस से अन्न ग्रहण करने का अधिकार है वे देवगण अपने पौरोस से अन्न ग्रहण करने की कृपा करें अग्नि उस अन्न को पचाकर वायु रूप में सैकड़ों गुना फैला देते हैं काक कमर गुप्तांग तथा अन्य अंगों को हानि न हो वे अंग पुष्ट हों हे होता सबके कल्याण हेतु यज्ञ करने की कृपा करो आज होता ने देवी सरस्वती के लिए मेष के बीच के भाग से यज्ञ किया वेष्यों से पहले इजिने पुरोहित से अन्न ग्रहण करने का अधिकार है वे देवगण अपने पुरोहित से अन्न ग्रहण करने की कृपा करें अग्नि उस अन्न को पचाकर वायु रूप से सैकड़ों गुना फैला देती है काक कमर गुप्तांग तथा अन्य अंगों को हानि न हो वह अंगपुष्ट हो हे होता आप सबके कल्याण हेतु यज्ञ करने की कृपा करें आज होता ने इंद्रदेव हेतु ऋषव के बीच के भाग से यज्ञ किया वैश्यों से पहले जिन्हें पौरोस से अन्न ग्रहण करने का अधिकार है वह देवगण अपने पौरोस से अन्न ग्रहण करने की कृपा करें अग्नि उस अन्न को पचाकर वायु रूप से सगड़ों गुना फैला देते हैं काक कमर गुप्तांग तथा अन्य अंगों को हानि न हो वह अंगपुष्ट हो हे होता सबके कल्याण हेतु यज्ञ करने की कृपा करें होता ने वनस्पति देव के लिए यज्ञ किया बंदे हुए पशुओं के भांति वनस्पति देव अपने स्थान पर रहने की कृपा करें जहां छाग की हवि अश्वनी कुमार का प्रिय धाम है जहां मेष की हवि सरस्वती देवी का प्रिय धाम है जहां ऋषभ की हवि <misterisation> इंद्रदेव का प्रिय धाम है जहां अग्नि का प्रिय धाम है जहां सोम का प्रिय धाम है जहां संरक्षक इंद्रदेव का प्रिय धाम है जहां सविता देव का प्रिय धाम है जहां वरुण देव का प्रिय धाम है जहां वनस्पति देव का प्रिय धाम है जहां घी की हवि पीने वाले का प्रिय धाम है जहां अग्नि होता है उनका प्रिय धाम है वहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत होकर देवगण उत्तम हवि ग्रहण करने की कृपा करें आप भी ऐसा ही यज्ञ कीजिए गोदाने अग्नि हेतु भले भाति यज्ञ किया अग्नि ने कृपा की अश्विनी कुमारों को छाग के समर्पित को धाम समर्पित किए अश्विनी कुमारों को ऋषभ धाम समर्पित किए सरस्वती देवी को मेस के धाम समर्पित किए वरुण देव के प्रिय धाम को समर्पित किए वनपत के प्रिय धाम समर्पित किए घी की, की हवि पीने वाले के लिए प्रिय धाम समर्पित किए अग्नि सर्वज्ञ है महिमाशाली है वह प्रिय हवि का सेवन करें यजमानों का कल्याण करें हे होता गण आप भी ऐसा ही यज्ञ कीजिए सरस्वती देवी ने देव सुदेव इंद्र और अश्विनी कुमारों के लिए कुस्क का आसन दिया अश्विनी कुमारों ने इंद्र देव में तेज की स्थापना की अश्विनी कुमारों ने इंद्र देव की आंखों में दृष्टि की स्थापना की इंद्र देव धन धारी हैं हमारे लिए धन धारे धन के इच्छुक यजमान उसके लिए यज्ञ करने की कृपा करें सरस्वती देवी दिव्य द्वार वाली हैं असुर ने देवों ने इंद्रदेव के प्राण और वीर्य की स्थापना की असुरों ने कुमारों ने इंद्रदेव की आंखों में दृष्टि की स्थापना की इंद्रदेव धनधारी हैं हमारे लिए धन धारे धन के इच्छुक यजमान उसके लिए कल्याणकारी यज्ञ करने की कृपा करें रात्रि देव उषा देवी हैं सरस्वती देवी ने इंद्रदेव के ले बल की स्थापना की मुंह में बाण शक्ति की स्थापना की आसुनी कुमारों ने इंद्रदेव की आंखों में दृष्टि की स्थापना की इंद्रदेव धनधारी हैं वे हमारे लिए धन धारण करने की कृपा करें सरस्वती देवी आसुनी कुमारों ने इंद्रदेव में जोश बढ़ाया इंद्र का यश बढ़ाया दोनों कानों में सुनने की शक्ति स्थापित की आसुनी कुमारों ने इंद्रदेव की आंखों में दृष्टि की स्थापना की इंद्रदेव धनधारी हैं हमारे लिए धन धारे धन के इच्छु के यजवान उसके लिए कल्यानकारे यग्य करने की किरपा करें।